विवेकानंद साहित्य वेद प्रणित धार्मिक आदर्श हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का विषय है धार्मिक चिंतन आत्मा परमात्मा तथा धर्म से संबंध रखने वाले सब कुछ हम संहिताओं को लेंगे ये ऋचाओं के संग्रह हैं और मानव प्राचीनतम आर्य साहित्य हैं वस्तुतः ये संसार के सबसे पुरातन साहित्य है इनसे भी प्राचीनतर साहित्य के कुछ छोटे मोटे अंश यहाँ वहाँ भले ही रहे हों पर उन्हें यथार्थता ग्रंथ या साहित्य नहीं कहा जा सकता संकलित ग्रंथ के रूप में यही संसार में प्राचीनतम है और इनमें आर्यों की आदिकालीन भावनाएं उनकी आकांक्षाएं तथा तो उनकी रीत नीति के संबंध में उठने वाले प्रश्न आदि चित्रित्त हैं प्रारंभ में ही हमें एक बड़ी विचित्र कल्पना मिलती है इन ऋचाओं में भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुतियाँ हैं इन देवताओं को देव या दुतिमान कहा गया है ये देव अनेक हैं एक है इंद्र दूसरे वरुण मित्र पर्जन्य आदि आदि एक के बाद एक पौराणिक और रूपक कथाओं के विभिन्न पात्र क्रमशः हमारे सामने आते हैं उदाहरणार्थ इंद्र लोक में वर्षा को रोकने उदाहरण सर्प, सर्प मर जाता है और वर्षा की झड़ी लग जाती है लोगों में प्रसन्नता छा जाती है और वे यज्ञ द्वारा इंद्र की पूजा करते हैं वे यज्ञ वेदी बनाते हैं पशु की बलि देते हैं उसके पके मांस का नैवेद्य इंद्र को अर्पण करते हैं सोमलता उनकी एक प्यारी वनस्पति थी वह लता क्या थी यह आज कोई नहीं जानता इसका सब बिल्कुल लोप हो गया है पर ग्रंथों से मालूम होता है कि उसे कुचलने से दुधिया जैसा एक रस निकलता था जिसमें खमीर उठाया जाता था और यह भी पता लगता है कि ऐसा सोम रस नशीला होता था इसे भी वे इंद्र एवं अन्य देवताओं को अर्पित करते थे और स्वयं भी पीते थे कभी कभी वे इसे कुछ अधिक पी लेते और इसी तरह देवता लोग भी कभी कभी इंद्र नशे में चूर हो जाते थे कुछ ऋचाए ऐसी भी मिलती है कि इंद्र एक बार यह सोमरस इतना अधिक पी गए कि असंबद्ध बातें करने लगे वैसा ही वरुण के संबंध में है ये एक दूसरे महाशक्ति सम्पन्न देवता हैं और उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा वे भक्त सोमरस अर्पित कर उनका जयगान करते हैं रण देवता आदि की भी यही बात है पर अन्य पौराणिक कथाओं की अपेक्षा संगीता की कथाओं में वैशिष्ट लाने वाली एक मुख्य बात यह है कि इन देवताओं में से प्रत्येक के साथ अनंतत्व की कल्पना संबद्ध है यह अनंत केवल भाव रूप है और कभी कभी वह आदित्य नाम से वर्णित किया गया है अन्य स्थानों में वह दूसरे देवताओं से संबद्ध कर दिया गया है उदाहरणार्थ इंद्र को ले किसी किसी सुख्त में तुम देखोगे कि इंद्र देहधारी है अत्यंत शक्तिशाली है कभी कभी स्वर्ण कवच पहनते हैं और नीचे उतरकर कर अपने भक्तों के साथ रहते हैं भोजनादि करते हैं असुरों से और सर्पों से लड़ते हैं इत्यादि फिर और एक दूसरे सूप्त में इंद्र को बहुत उच्च पद दिया गया है वे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और सर्वात्मयाम सर्वान्तर्यामी सर, है आदि गुणों से मंडित किए गए हैं ऐसा ही वरुण के संबंध में है ये वरुण वायु देवता है और जल पर इनका अधिकार है जैसे पहले इंद्र का था अकस्मात हम देखते हैं कि ये उच्च पद पर दिए गए हैं और इन्हें भी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है वरुण देव के इस सर्वोच्च स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाला एक सुख्त मैं पढ़ूंगा जिससे तुम मेरा अभिप्राय समझ जाओगे बृहन्य शाम अधिष्ठाता चरण अंतिकाव पश्य यस्ताय म चरस इद विदु यरती यंती जोटिलायं तरतीकृतम दोसन्न्यन्मंत्रे ते राजा तेदवरुण तृतीय उत भूमिवरुणशराज उत सौदृहृती दुरी यत समद्रौ वरुण से कक्षी उतस्ल उदकन उत यमती सर्पापर तच्चाई राग्यः से रा दिवस्पच्चम सेहस्राक्षा अतिपश्य भूमि अथर्वे इस सुप्त का अनुवाद अंग्रेजी कविता में भी हो गया है इसका अर्थ यह है यह शक्ति संपन्न प्रभु स्वर्ग से हमारे कार्यों को अपने आंखों के सामने होता हुआ सा देखता है देवतागण मनुष्यों के कार्यों को जानते हैं यद्यपि मनुष्य चाहते हैं कि अपने कार्य छिपाकर करें कोई खड़ा हो चलता हो चुपके से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हो या अपने निभृत गुफा में बैठा हो उसके सभी हालचाल का पता देवतागढ़ पा जाते हैं जब कभी दो मनुष्य गुप्त मंत्रणा करते हैं और सोचते हैं कि हम अकेले हैं तो वहां तीसरे राजा वरुण भी होते हैं और उनकी सभी योजनाओं को जान जाते हैं यह जा वसुधा उनकी है यह विस्तीर्ण अनंत आकाश भी उन्हीं का है दोनों सागर उन्हीं में स्थित है तथापि वे उस छोटे से जलाशय में ही वास करते हैं यदि कोई गगनमंडल के उस पार भी उड़कर जाना चाहे तो वह भी वह राजा वरुण के पंजे से नहीं बच सकता उनके गुप्तचर आकाश से उतरकर संसार में सब और विचरते रहते हैं और उनके सहस्त्र नेत्र जो अतिशय सूक्ष्म अवलोकन करते रहते हैं पृथ्वी की सुदूर सीमा तक अपनी दृष्टि फैलाए रहते हैं